दैनंदिन जीवन में योग पवित्रता संत हबीब की कथा भी शिक्षाप्रद है पहले वे एक क्रूर सूदखोर थे बच्चे बूढ़े सभी उनसे दूर रहते थे कि कहीं उनके पैरों की धूल न पड़ जाए और वे भी पापी हो जाए लेकिन एक दिन उन्होंने तोहबा किया पाप कर्म की माफ़ी मांगी और नया जीवन जीने का संकल्प किया उनकी यह तोबा इतनी आंतरिकता से की गई थी कि उनको आते देख लोग उनसे दूर भागे कि कहीं लोगों की धूल उन पर न पड़ जाए और ये लोग पाप के भागी बने तात्पर्य यह है कि आंतरिक शौच शुद्धि पवित्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो धीरे धीरे साधी जाए वह तो क्षण मात्र में पाई जा सकती है वह तो मन की एक ऐसी स्थिति है जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा को तत्काल प्रकट कर सकती है श्री रामकृष्ण कहते थे कि हजार वर्षों के अंधकार पूर्ण कमरे में यदि दीपक लाया जाए तो अंधकार धीरे धीरे नहीं जाता वह दीपक जलते ही चला जाता है इसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नहीं बल्कि तत्काल पवित्र हो जाता है वे भी कहते थे कि कहो मैंने भगवान का नाम लिया है मुझ में अपवित्रता कैसे रह सकती है मानसिक पवित्रता का एक अचूक चिन्ह है कि व्यक्ति दूसरों के दोस्त नहीं देख सकता पवित्रता स्वरूपणी मां शारदा किसी के दोस्त दिखाए जाने पर भी नहीं देख सकती थी वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण से व्याकुल प्रार्थना की थी कि वे उनकी दोस्त दृष्टि नष्ट कर दे इससे बड़ा उपदेश हमारे लिए और क्या हो सकता है किसी के दोष मत देखो दोस्त देखो अपने कोई पराया नहीं है सबको अपना बनाना सीखो पतंजलि ने सोच में प्रतिष्ठा के साथ शुभ परिणाम बताए हैं जिनका उल्लेख करके इस निबंध का उपसंहार करेंगे सोच में प्रतिष्ठित होने पर स्वयं की देह से घृणा हो जाती है तथा दूसरों के शरीर में संपर्क स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती सोचा शौचांग जुगुप्ता परय संसर्ग सामान्यतः तो हमें यह महान नहीं होता कि हमारा स्थूल शरीर स्वभावतः अत्यंत गंदा है वह मलमूत्र आदि गंदे पदार्थों से भरा रहता है इसके नौ द्वारों से कुछ न कुछ गंदी चीजें निकलती रहती हैं यदि हम स्नान न करें तो उससे दुर्गंध आने लगती है मृत्यु होने पर तो अत्यंत प्रिय प्रतीत होने वाली देह अशुचि हो जाती है वस्तुतः वह असुचि ही होती है अतः सोच में प्रतिष्ठित होने पर देह से घृणा हो जाती है और इसीलिए अन्य किसी शरीर को छूना आलिंगन करना आदि नहीं हो पाता वही सोच का तीसरा परिणाम है चित्त शुद्धि जिसका विशद विवेचन किया जा चुका है इससे आंतरिक आनंद होता है जो सात्विक मन का एक लक्षण है इसके साथ ही एक के बाद चित्त की एकाग्रता इंद्रिय जय तथा आत्म दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है सो मनस्य इंद्रिय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च।